आध्यात्मरामण अयोध्या मूर्छि दृष्टवा चुक्रसु चक्रसू सर्वयोषितः रोदन में वशिष्ठ सविशत महाराज को मूर्छिदेख देखकर रनिवास की समस्त महिलाएं रोने लगीं तब यह सोचकर कि यह रुदन क्यों हो रहा है वहाँ वशिष्ठ जी भी चले आए राम प्रपक्ष किम इदम राख से कारणम एवं पृछति रामेश कैके रामम ब्रवीत भगवान राम ने कैके से पूछा महाराज के इस दुख का क्या कारण है इनके इस प्रकार पूछने पर कह कही बोली तमेव शस्त्र राग्यो दुखोपे किंचित कार्य तय राम कर्तव्य नृपतेर हित हे राम महाराज के इस दुख के कारण तुम ही हो तुम्हें उनके दुख के शांत करने के लिए उनका कुछ प्रिय कार्य करना होगा कुरु सत्य प्रतिज्ञस्व राज सत्यवादिम्ञावरदयम दत्तम मम संतुष्ट चेतसा तुम सत्य प्रतिज्ञ हो महाराज को भी सत्यवादी बनाओ उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिए हैं तदधीनम तो तत्सर्वतुम ताम लज्जते नृप सत्यपाशेन संबद्ध त्रातु तामसे चिंतु उनकी सफलता तुम्हारे ही अधीन है महाराज को तो तुमसे कहने में संकोच मालूम होता है किंतु तुम्हें सत्यपाश में बंधे हुए अपने पिताजी की अवश्य रक्षा करनी चाहिए पुत्र शब्द नैत नरक्रा ते पिता रामस्तोदित श्रुता शूलेनाभि तो यथाम क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ ही यह है कि जो पिता की नरक से रक्षा करता है व्यथित कैकई प्राह किम्मा कि प्रभासते पितृे जीवित दास पिबेयम विषमुलबम कैके की बातें सुनकर राम ने मानो सूर से विद्ध हुए के समान व्यस्थित होकर कहा माता आज हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो पिताजी के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ भयंकर विस्वी सकता हूँ सीताम तक्षीत कौशल्याम राज्यम चापी तम्य हम अनाज्ञप्त पिता कार्य स और सीता कौशल्या तथा राज्य को भी छोड़ सकता हूँ जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है उक्त करोत यह पुत्र स मध्यम उदास उक्तों कुलते नई सपुत्रों बल जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम होता है और जो कहने पर भी नहीं करता है वह पुत्र तो विश्वा के समान है अतः कौमी तत्सव जन्माह पिता मम सत्यम सत्यम करोम्य राो दिन भाषते अतः पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा यह सर्वथा सत्य है राम दो बात कभी नहीं कहता